भारतीय दर्शन न्याय दर्शन ईश्वर या परमात्मा सृष्टि और प्रलय ईश्वर की इच्छा से होते हैं यह न्याय वैशेषिक का मत है इस बात को प्रमाणित करने के लिए आगम तथा अनुमान से ही दो प्रमाण है न्याय तथा वैशेषिक सूत्रों में ईश्वर के संबंध में जो चर्चा है वह बहुत ही संदिग्ध है परंतु बाद के आचार्यों ने तो ईश्वर के अस्तित्व का पूर्ण समाधान किया है जैसा पूर्व में हमने कहा है ईश्वर के मानने की आवश्यकता जब हुई तब उसका विचार किया गया अन्यथा विचार करने की आवश्यकता ही क्या थी इससे यह समझना उचित नहीं है कि ये लोग ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करते हैं थे और नास्तिक थे अतएव जब बौद्धों के साथ ईश्वर के संबंध में बहुत विचार हुआ तब उदयनाचार्य ने न्याय कुछ में युक्तियों के द्वारा ईश्वर के अस्तित्व का प्रतिपादन किया उदयन का कहना है कि ईश्वर के अस्तित्व में संदेह करना ही व्यर्थ है क्योंकि कौन ऐसा मनुष्य है जो किसी न किसी रूप में ईश्वर को न मानता हो जैसे उपनिषद के अनुयायी ईश्वर को शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव के रूप में कपिल के अनुयायी आदि विद्वान सिद्ध के रूप में पतंजलि के अनुयायी क्लेश कर्म विपाक आशय अदृष्ट से रहित निर्माण कार्य के द्वारा संप्रदाय चलाने वाले तथा वेद को अभिव्यक्त करने वाले के रूप में पाशुपत मत वाले निर्लिप्त तथा स्वतंत्र के रूप में शैव लोग शिव के रूप में वैष्णव लोक पुरुषोत्तम के रूप में पौराणिक लोग पितामह के रूप में याज्ञिक लोग यज्ञ पुरुष के रूप में स्वगत लोग सर्वज्ञ के रूप में दिगंबर लोग निरावरण के रूप में मीमांसक लोग उपास्य देव के रूप में न्यायिक लोग सर्वगुण संपन्न पुरुष के रूप में चार्वाक लोग लोक व्यवहार सिद्ध के रूप में तथा बढ़े लोग विश्वकर्मा के रूप में जिनका पूजन करते हैं वही तो ईश्वर है तथापि निम्नलिखित तर्कों के द्वारा अनुमान से भी पुनः उदयानाचार्य ने ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित किया है ईश्वर सिद्धि की युक्तियाँ पहला घट की उत्पत्ति होती है वह कार्य है उसको उत्पन्न करने वाला एक कर्ता होता है उसी प्रकार यह जगत भी एक कार्य है इसका भी कोई एक कर्ता है वह साधारण तो वही जगत का कर्ता सर्वज्ञर है दूसरा प्रलय काल में समस्त कार्य जगत परमाणु रूप में आकाश में रहता है यह परमाणु जड़ है पश्चात सृष्टि के अवसर पर इन्हीं परमाणुओं के आरंभक संयोग से दै आदि के रूप में क्रमशः सृष्टि होती है परमाणुओं में संयोग उत्पन्न करने के लिए एक चेतन की आवश्यकता होती है उस समय कोई भी चेतन पदार्थ नहीं है अतएव ईश्वर का अस्तित्व मानना आवश्यक है जिसकी इच्छा के द्वारा परमाणुओं में एक क्रिया उत्पन्न होती है और पुनः उन परमाणुओं में आरंभक संयोग उत्पन्न होता है फिर सृष्टि होती है यह चेतन तत्व ईश्वर है तीसरा जगत का कोई आधार आवश्यक है अन्यथा इसका पतन हो जाएगा इस प्रकार जगत रूप कार्य का नाश करने वाले की भी आवश्यकता है साधारण लोग इसका नाश नहीं कर सकते अतएव जगत को धारण करने वाला तथा नाश करने वाला जो है वही ईश्वर है चौथा इस जगत में जो काला कला कौशल है उन सबका उत्पन्न करने वाला सृष्टि के आदि में कोई अवश्य रहता है जो प्रलय के पूर्व काल में विद्यमान संप्रदायों को सृष्टि के आरंभ में पुनः चलावे संप्रदायों को चलाने वाले जो है, वही है। वही ईश्वर वेद को सब तरह से प्रामाणिक तभी मान सकते हैं जब उसका रचयिता भी सर्वथा प्रामाणिक हो यही वेद का रचयिता ईश्वर है अर्थात ईश्वर ने वेद को बनाया ईश्वर में सबकी श्रद्धा है अतएव वेद में भी सबकी श्रद्धा है छठवां, श्रुति में भी कहा गया है कि ईश्वर है सातवां, दो परमाणुओं के सम्मिलन से द्वैगुण, उत्पन्न होता है और द्वैणुकों की तीन संख्या से अपेक्षा बुद्धि के द्वारा त्रिणुक बनता है प्रलय काल में ईश्वर को छोड़ एक अन्य कोई चेतन तो है नहीं जिसकी अपेक्षा बुद्धि से संख्या के द्वारा तृणुक बनेगा अतः ईश्वर को मानना आवश्यक है जिसकी अपेक्षा बुद्धि से तृणुक बना इन युक्तियों के अतिरिक्त और भी अनेक युक्तियां हैं जिनके द्वारा ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध होता है